महाभारत आदि आदिपर्व पंच पंचाशतमोध्याय आस्ति के द्वारा यजमानज्ञत्ज सदस्यगण और अदेव की स्तुति प्रशंसा आस्तिवाच सोम से यो वरुण से य यज्य, प्रजापति आसी प्रयागे तथा तव भारत क्षित नौ स्थ आस्तिक ने कहा भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मे जय चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो सक्रस्य यज्ञ शत संख्य उत्तर संख्यम शतम वहि तथा तव यज्ञ परीक्षित स्वस्थिन प्रिय भरत कुलचलोमणि परीक्षित कुमार इंद्र के यज्ञों की संख्या सौ बताई गई है राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही सौ है उन सबके यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह यज्ञ शोभा पा रहा है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो यमस्य यज्ञो यम यथा यज्ञो रेवस्थ रा तथा यज्ञो यम तव भारग्र पारिक्ष जन्मे जन्मेजय यमराज का यज्ञ हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो यज्ञस्तथा ग्यज्ञ शिंदो रावणस्था तव भारग्र परीक्षित स्वस्ति नो सु भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय महाराज यज्ञ गए का यज्ञ राजा शशविंदु का यज्ञ तथा राजा धीराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था वैसा ही तुम्हारा यज्ञ है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो निगस्य यज्ञ निगस यथाज्ञो दासरथे से तथा यज्ञ यम तव तो भारिताग्रीक्षित स्वस्थिन प्रियभ्य परीक्षित कुमार राजा नृग राजा अजमेर और महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो यज्ञ ज्ञ्रुतो दिवित सूरोषि राय तव भारत पारिक्षित स्वस्ति नौस्तु प्रिय जन्मे जय अज मेढ वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी वैसा ही तुम्हारा भी यज्ञ है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो कृष्णस्य कृष्ण से यज्ञ सत्यवस्थ कर्म प्रचार तथा तव भारत स्वस्थ नोस्त तो प्रिय भरताग्रगण्य जन्मे जय सत्यवती नंदन व्यास का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था जैसा हो पाया था वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है हमारे प्रियजनों का कल्याण हो इमे चे सूर्य समान वर्चस समासते समासहण क्रतुम यथाम ज्ञात विद्यते ज्ञात मध्य दत्तम येभ्यो न प्रणश्येत कदाचि तुम्हारी यह ऋतवी सूर्य के समान तेजस्वी है और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका इन्हें इन्हें दिया नष्ट नहीं हो सकता ऋत्विंग समोनाव दिवचितम्बे ए तस् शिष्या चित्मा चरण थे सर्विजय कर्म सुशेष दक्षा दयपान व्यास जी के समान पार लौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है यह मेरा निश्चित मत है इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं जो यह कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते रहते हैं विभाव सुचित्र भानुर्महात्मा हिण्य रेता हुतभोग कृष्णवर्तमान प्रदीक्षण प्रदीप्त अभ्यंत वष्टिवष्टिदेव जो विभावसु चित्रभानु महात्मा हिण्य रेता हविष्य भोजी तथा तो कृष्णवर्तम कहलाते हैं वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं नेहत्दो विद्यते जीवलोके प्रजा धित्या चे प्रीतमना सदा तम वा वरुण धर्म इस मृत्युक में तुम्हारे शिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है तुम साक्षात वरुण धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो शक्र साक्षात बद्रपाणी यथेह त्रातालोके स्व यथेह तथेह प्रजा नाम मतस्तम नाम पुरुषेन्द्र लोके न चंडो भूपतिरस्त पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मे जय जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं उसी प्रकार तुम भी इस श्लोक में हम प्रजा वर्ग के पालन माने जा माने गए हो संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजापालक नहीं है खट्वांग नाभाग दिलीप कल्प यदित्य तेज प्रतिमान तेजा भिष्म यथा राज सिव्रत स्व राजन तुम खट्वांग नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो तुम्हारा प्रभाव राजा जिया और मानधाता के समान है तो अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर सक रहे हो जैसे ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो वाल्मीकि निभृतम सुवीरम वशिष्ठ वृत्ते निश्चित प्रभुत्व इंद्र स्तम समम में दुतारायणवद विभा महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है महर्षि वशिष्ठ जी के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है यमो यथा धर्म विनय कृष्णो यथा सर्वगुणोपन्न श्रिया निवासोशि यथा वसूना निधान भूतोष तथा कृतूना तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो वसुगुणों के पास जो संपत्तियां हैं वैसे ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तुम निधि ही हो दोदे नाश समो बलेन रामो यथाशास्त्र और जाप्रेक्षणीजोशी भगीरथेन्न राजन तुम बल में दम्भोद्भव के समान और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृत हो तुम्हारा तेज और्व और त्रित नामक महर्षियों के तुल्य है राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है सौ एवं सुता सर्व एवं प्रसन्ना राजा सदस्य ऋतजोह्यवाह तेम दृष्टानिंग प्रोवाच राजा जन्मेजयोथ उग्र उग्रश्रवाजी कहते हैं आस्तिक के इस प्रकार स्थिति करने पर यजमान राजा जन्मेजय सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए इन सबके मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले महाभारते आदि पर्वड़ी, आस्तिक श्रीमहाभार आदिपर्वणि आस्तिक सर्पसत्रि आस्तिजस्व पंच पंचाशत्तम पंचा